रचित विरह पदावली श्रीहरी शून्य ब्रज लोक कहत यह बात शीन मनय गुला की, करत सब सनमी भीत बोलत नहीं ने कुवत नहीं सुफलक सुत सौ पागे सूर हमें हित करी नृप बोले यह कहत तायागी ता आगे। कहते कहते हैं, ब्रज के लोगों ने जब एक दूसरे को यह बात हुए सुना कि श्याम सुंदर और बलराम मथुरा जा रहे हैं तब सभी स्त्री पुरुष चकित होकर खड़े के खड़े रह गए और किसी से पांच सात करते अर्थात उन्हें जाने से रोकने का कोई उपाय करते न बना श्री नंद जी और यशोदा जी चकित होकर मन ही मन अकुलाने व्याकुल होने लगे तथा श्री नन, सब ब्रजवासी श्री सुंदर और बलराम को संकेत कर कर बुलाने लगे किंतु वे परम ब्रह्म जो ठहरे जो जानने भी नहीं आता जिसका कभी नाश नहीं होता और जो माया से रहित एवं उदासीन है वे ऐसे बन गए मानो कभी किसी से जान पहचान ही न हो अतः सब डर मानने लगे श्याम बलराम न तो किसी से बोलते हैं और न किसी की ओर देखते ही हैं केवल सुफलक सूत अक्रूर में ही लिप्त रहकर उनके आगे कही यही कहते हैं कि हमको राजा कंस ने प्रेम पूर्वक बुलाया है आ कुल भय ब्रज के लोग श्याम मन नहीं, नहीं कुणत ब्रह्मपुरन जोग कौन माता पिता को है कौन पति को नारी सतत तो अक्रूर के संग नवल ने हम सारी को कहते यह कहा आयो क्रूर जा को नाम सुर प्रभुल प्रात जे और संग बलराम ब्रज के लोग व्याकुल हो गए किंतु श्याम सुंदर जो परिपूर्ण ब्रह्म एवं योगी हैं अपने मन में इनकी व्याकुलता पर तनिक भी विचार नहीं लाते उनकी व्याकुलता पर ध्यान नहीं देते भला इसकी कौन माता कौन मिता कौन स्वामी और कौन स्त्री है ये दोनों भाई व्रज के नित्य नवीन प्रेम को भूलकर अक्रूर के साथ हंस रहे हैं कोई कहता है यह यहाँ क्यों आ गया जिसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर है सवेरे स्वामी और साथ ही बलराम जी को ले जाएगा गोपिकाओं की उद्विघ्नता चलन चलन श्याम कहत कहीं पठाय ब्रज की किनार गृह बिस व्याकुल उठे धाई समाचार कहतन सूर श्याम दुख भावे कोई गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर बार बार जाने की बात कह रहे हैं जिन्हें लिवा ले जाने कोई मथुरा से आया है नंद भवन मैंने यह चर्चा सुनी है कंस ने किसी को मोहन को को मोहन ले आने की की आज्ञा देकर भेजा है। यह सुनते ही ब्रज की घरों भूलकर व्याकुल होती हुई उठकर दौड़ और उनके जाने के समाचार को पूछने के लिए बड़ी उतावली होकर आई मोहन का प्रेम समझकर उस प्रेम का सम्मान करके रोते हुए म्लान मुखों से इस प्रकार खड़ी रह गई। मानवे अत्यंत विचित्र चित्र में चित्रित की गई हो यही दशा ब्रज में स्थान स्थान पर हो रही है जिसका वर्णन करते नहीं बनता सूरदास जी कहते हैं श्याम सुंदर के पृथक होने पर वियोग का दुख किसे प्रिय हो सकता है चलत जान चित्रजी मानो लिखी चित यहां हाँ एक टक रह गई परतन लोचन फेरी बिसर गई गति गफाती देकीम सुनति नबसुम तेरे मिल जो गई मानो पे पानी निर्बति नहीं निबेरी लागी संगम घीर तिनक से श्याम सुंदर को मथुरा जाते जानकर ब्रज की स्त्रिया ऐसी निस्पंद होकर देख रही हैं मानो चित्रकार द्वारा वे चित्रित की गई हैं जो जहाँ थी वहीं टक देखती स्थिर रह गई और उनके नेत्र हटाने से भी नहीं हटते उन्हें अपने शरीर की गतिविधि भूल गई और पुकारने पर भी वे कानों से सुन नहीं रही थी मानो श्याम के साथ दूध में पानी के समान मिल गई हो, जो पृथक करने पर पृथक नहीं हो सकता जैसे मतवाले गजराज के समान उन्मत्त भाव से साथ लगी हो वे सब किसी प्रकार रोकने से रुकती नहीं है सूर्यदास जी कहते हैं कि जिनके चिर पर, चित पर प्रेम की आशा का, का अंकुश नियंत्रण है वे प्रेमास्पद को छोड़कर इधर उधर नहीं देखते अब श्याम को मिलनो बड़ी दूरी मधुबन चलन कहत है सजरी इन नए कदम की रथ की धूरी सूरदास प्रभु तुम दरस पिन रह रहो मन पूरी सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है अरे सखी अब इन्हें देख ले श्याम सुंदर का मिलना बड़ा दूर बहुत कठिन हुआ जाता है सखी अब इन नेत्रों की संजीवनी जड़ी श्री कृष्ण मथुरा जाने को कहते हैं वे सब कदम्ब की छाया में खड़ी देख रही हैं कि अब तो रथ की धूलें उड़ती भी नहीं दिखाई देती स्वामी तुम्हारे दर्शन के बिना अब हमारा मन भियोग दुख से पूर्ण हो रहा है सब मुरझानी मुरझानीरी चल सुनत भनक गोपी ग्वाल जल ठारत गोकुलनक बसन मलीन खीन देखियत तन एक जो बड़ी बनक जाके है प्रिय कमल नयन से चलने की चर्चा सुनते ही सब गोपियां मलान हो गई। गोपी और गोप सभी नेत्रों से आंसू रहे हैं। तथा गोकुल भार में पड़े चने के समान हो रहा है जो गोपियां पहले सजी धजी रहती थी आज उनके वस्त्र मैले हैं और शरीर दुर्बल दिखाई पड़ते हैं कमल से लोचन वाले श्याम सुंदर जिनके प्रियतम है उनके वियोग होने पर कुछ दिन भी कैसे रहा जाएगा सूर्यदास जी कहते हैं यह क्रूर पता नहीं कहां से आ गया जो उनके स्वर्ण के समान देह को जलाने लगा स्वामी का वियोग होने पर उनके शरीर में प्राण थोड़ी देर भी नहीं रहेंगे अनल तय अगन अति माधव चलन कहत मधु को तपती यति न्याय नागरी नारी बिह बस जरती दिया जो बाती। जे जरी मरी प्रगट पावक परी तेतीय अदिक सुती धारती नीरनयन भरी फरी सब मद माती, सुई पे सुभग एक गोपी कह रही है सखी वियोग की अग्नि प्रत्यक्ष अग्नि से भी अधिक उष्ण गरम है श्याम सुंदर मथुरा जाने को कहते हैं जैसे सुनकर हृदय अत्यंत संतप्त होता है ब्रज की नागरी स्त्रियाँ वियोग के वश ऐसे जल रही हैं जैसे दीपक में बत्ती जलती हो यह उचित ही है जो सती स्त्रियाँ पति के साथ प्रत्यक्ष अग्नि में पड़कर जल मरती हैं वे अधिक सुखी हैं इस नित्य वियोग में जलने से वे बहुत अच्छी रही वे सब प्रेम में उन्मत्त हुई व्याकुल होकर बार बार नेत्रों में अस्त्रु भर भर कर ढुलका रहे हैं सूर्यदास जी कहते हैं जो श्याम सुंदर के प्रेम में रंगी है उनकी पीड़ा वे ही समझ सकती हैं। श्याम गए सखी प्राण रहेंगे अर्थ परस जो बातें कही तैसे बहुरी कहेंगे इंदु बदन खग नये न जानती और चहेंगे कहो तन नारी एक कहो तुम आगे बानी श्याम न जा रहेंगे सूरदास प्रभु जसमत क्यों रहेंगे? के के शब्दों में कोई गोपी कह रही है, सखी। सुंदर के चले जाने पर क्या हमारे प्राण नहीं रहेंगे। जैसे इस समय हम परस्पर बातें कर रही हैं, वैसे ही फिर बातें कर सकेंगी उस मुख को चंद्र जानने वाले हमारे नेत्र चकोर क्या दूसरे किसी और को देखना चाहेंगे जो निर्दन रात कहीं मोहन से पृथक नहीं होते क्या उनका वियोग अब हमारे हृदय सह सकेंगे तुम्हारे आगे बस एक बात कहती हूँ कि श्याम सुंदर नहीं जाएंगे यही रहेंगे हमारे स्वामी यहाँ यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाकर क्या पाएंगे हरिमो सो की कथा कही मन गह्वर मोहितर न सुन सो चिह सुन सखी सत्य भाव की बातें विरहुल खरवत चिन्ह कहें हरि हम सौ बहुत सही आज उसकी सपने मैं सागर सूरदास सुनी। जो जात बली। जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी श्याम ने मुझसे अपने चले जाने की बात कही उसे सुनकर मेरा मन गंभीर हो गया और मुझसे उत्तर देते नहीं बना मैं चिंता में पड़ी रह गई सखी सच्चे भाव की बातें सुन वियोग रूपी लता अब उमड़कर बढ़ चली है शाम सुंदर ने हमसे जो हाथ में आरे के समान चिन्ह और उसके फल वियोग की बात कही थी वह अब सच होने जा रहा है सखी आज मैंने स्वप्न में देखा है कि समुद्र का कगार धह अर्थात गिर पड़ा है मेरे स्वामी आपके जाने की बात सुनकर मैं जल के समान बही जा रही हूँ पैत है यही बात बहुत दुख पीयत है यही बात तुम जो सुनत हो मा सुफलक सुतसंग जा मन से जब था दहती उपजी है जाय कहा तब कैसे जई हो जो चली हो उठी प्रा कि है बिरह शाम तब गिर कर ले दिन स जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है माधव तुम अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे हो यह बात सुनकर मैं बहुत व्यथित हूँ काम प्रेम की पीड़ा रूपी दावाग्नि इस शरीर में उत्पन्न हो गई है और वह इसे जला रही है सीधे बताओ कि तब हम कैसे जीवित रहेंगी जब सवेरे ही उठकर तुम स्वयं चल दोगे यदि यही करना चाहते थे तो वियोग रूपी भाड़ के आधार से ही हमें मारना चाहते थे तो श्याम सुंदर उस समय हाथ पर सात दिन तक गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखकर हमें बचाया ही क्यों